और पुर से सुनीता जी का एक सवाल है कि पति को जो औरतें परमेश्वर के रूप में स्वीकार कर लेती हैं और उसके हर सुख उसके हर दुख में साथ खड़ी रहती हैं और अंदर से भी इसमें एक तृप्ति को फील करती हैं जी तो ये भी तो एक प्रकार का सुख है बिल्कुल ठीक बात है आप सुखी रहिए कोई दिक्कत नहीं तो हम यहाँ पर एक अलग सुख की बात कर रहे हैं वो ये है कि मानव का अध्ययन हो मानव को मानव के रूप में पहचान कर पाएँ यही सुख की बात है मानव को परमेश्वर मानना परमेश्वर को मानव मानना है ना मानव को गाय मानना गधा मानना कुत्ता मानना बिल्ली मानना ये सब ठीक नहीं है तो जिस साथ की हम बात कर रहे हैं जिस तृप्ति की हम बात कर रहे हैं वो संबंधपूर्वक न्यायपूर्वक समानतापूर्वक यदि पति परमेश्वर है हमको क्या आपत्ति भाई होगा आपका पति परमेश्वर तो आप तो फिर कुछ आप क्या हैं आप उसके समान हैं या नहीं हैं या उसके दासी हैं तो समानता पूर्वक जीने से हम सुखी होते हैं ऐसा हमको लगता है आपको आप देखिए जांच के जब भी लोग आपको छोटा या बड़ा बना देते हैं तो आपको दुख होता है आप अन्याय की से पीड़ित होते हैं हो सकता है कि आपने अपने आप को इतना छोटा बना लिया हो मान लिया हो दीनता आपने ज़्यादा बढ़ गई हो तो हो सकता है कि हमको ऐसा कुछ अच्छा लगने लगे और हो सकता है कि हमारा अभी अपने में इतना भी भरोसा नहीं हो कि मैं चीज़ों को समझ सकता हूँ मेरी भी मेरे अंदर भी कोई चाहना है मैं भी कुछ सम्मानपूर्वक जीना चाहता हूँ विश्वासपूर्वक जीना चाहता हूँ स्नेहपूर्वक जीना चाहते हैं आप अपनी इन सब चाहतों को योग्यताओं में बदलना चाहते हैं कि नहीं चाहते उसको देखिए नहीं चाहते तो हमको कोई आपत्ति नहीं है चाहते हैं तो पूरे पूरा कार्यक्रम है, है न मैंने देखा है कई बार कि लोग अपने आप को यदि मान लीजिए कुछ लोग ऐसे मिलते कि हम तो नौकरी करके बहुत सुखी हैं क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कभी ये सोचा ही नहीं था कि हमको एक नौकरी भी मिलेगी और ऐसे लोगों को बड़ी नौकरी मिल गई और उनके दोस्तों को कभी नहीं मिली तो तुलनात्मक रूप से सोच सोच के सुखी होते रहते है, है ना यहाँ पर तुलनात्मकता में कोई सुख नहीं है कल को आपको पता चलेगा कि परमेश्वर क्या क्या करके आता है ना हो सकता है करके आए नहीं भी करके आए दोनों चीज़ें तो हम कोई शंका को शंका के बात नहीं कर रहे हैं आप अपने में अध्ययन करिए कि आप में एक इंसान होकर एक मानवीय आचरण से संपन्न होकर एक न्यायपूर्वक जीने की योग्यता एक सम्मानपूर्वक जीना एक विश्वासपूर्वक जीना एक स्नेहपूर्वक जीना कि आ, आप आपकी यहाँ अपेक्षा है या नहीं उसको आप आकलन करिए नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं ज़्यादातर तो लोग जितने मेरे से संपर्क में अभी तक आए हैं बातचीत करने से उनमें ये अपेक्षाएँ देखी गई है अभी तक मुझे कोई ऐसा आदमी मिला नहीं यदि कभी आप सा, साक्षात उप, उपस्थित होंगे तो हम लोग मिलकर बात करेंगे देखेंगे